संक्षिप्त महाभारत आदि पर्व इंद्रप्रस्थ में देवर्षि नारद का आगमन सुंद और उपसुंद की कथा जन्मेजा ने पूछा भगवान इंद्रप्रस्थ का राज्य पाने के बाद पांडवों ने क्या क्या किया उनकी धर्मपत्नी द्रौपदी उनके साथ कैसा व्यवहार करती थी वे एक पत्नी में आसक्त होने पर भी पारस्परिक व और विरोध से कैसे बच रहे मैं उनकी कथा विस्तार से सुनना चाहता हूँ आप कृपा करके सुनाइए वैषम जी ने कहा जन्मेजय महातेजस्वी सत्यवादी धर्मराज युधिष्ठिर अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ इंद्रप्रस्थ में सुखपूर्वक रह कर भाइयों की सहायता से संपूर्ण प्रजा का पालन करने लगे सारे शत्रु उनके वश में हो गए धर्म और सदाचार का पालन करने के कारण उनके आनंद में किसी प्रकार की कमी नहीं थी एक दिन की बात है सभी पांडव राज्यसभा में बहुमूल्य आसनों पर बैठे हुए राजकाज कर रहे थे उसी समय स्वेच्छा से विचारते हुए देवर्सिह नारद वहाँ आ पहुंचे। युधिष्ठिर ने अपने आसन से उठकर उनका स्वागत किया और उन्हें बैठने के लिए श्रेष्ठ आसन दिया देवर नारद की विधिपूर्वक अर्घ पाद्य आदि से पूजा की गई युधिष्ठिर ने बड़ी नम्रता से उन्हें अपने राज्य की सब बातें निवेदन की नारद जी ने उनके सम्मानार्थ पूजा स्वीकार करके उन्हें बैठने की आज्ञा दी द्रौपदी को देवर्सिंह नारद के शुभागमन का समाचार भेज दिया गया शीलवती द्रौपदी बड़ी पवित्रता और सावधानी के साथ देवर्सिंह नारद के पास आई और प्रणाम करके बड़ी मर्यादा के साथ हाथ जोड़कर खड़ी हो गई देवर्षि नारद ने आशीर्वाद देकर द्रौपदी को रणवास में जाने की आज्ञा दे दी द्रौपदी के चले जाने पर देवर्षि नारद ने पांडवों को एकांत में बुलाकर कहा वीर पांडवों यशस्विनी द्रौपदी तुम पांचों भाइयों की एकमात्र धर्मपत्नी पत्नी है इसलिए तुम लोगों को कुछ ऐसा नियम बना लेना चाहिए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 परंतु वे दोनों तिलोत्तमा नाम की एक ही स्त्री पर रीझ गए और एक दूसरे के प्राणों के ग्राहक बन गए इसलिए तुम लोग ऐसा नियम बनाओ जिससे आपस का हेलमेल और अनुराग कभी कम ना हो और ना कभी आपस में फूट ही पड़े युधिष्ठिर के विस्तार से पूछने पर देवर नारद ने सुंद और उपसुंद की कथा प्रारंभ की उन्होंने कहा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 दोनों की वृद्धि भी एक सी ही होने लगी उन्होंने त्रिलोकी को जीतने की इच्छा से विधिपूर्वक दीक्षा ग्रहण करके विंध्याचल पर तपस्या प्रारंभ की वे भूखे और प्यासे रहकर जटा बलकल धारण किए हुए केवल हवा पीकर तपस्या करने लगे उनके शरीर पर मिट्टी का ढेर लग गया केवल एक अंगूठे के बल पर खड़े होकर दोनों हाथ ऊपर उठाए वे सूर्य की ओर एकटक निहारते रहते बहुत दिनों तक ऐसी तपस्या करने से निध्य पर्वत भी प्रभावित हो गया उनकी तपस्या का फल देने के लिए स्वयं ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उनसे वर मांगने को कहा सुंद उपसुंद ने ब्रह्मा जी को देख हाथ जोड़कर कहा प्रभो यदि आप हमारी तपस्या से प्रसन्न हैं और हमें वर देना चाहते हैं तो ऐसी कृपा कीजिए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 घूम घूमकर कर ब्रह्मर्षि और राजस्वियों का सत्यानाश करने लगे वे ब्राह्मणों के अग्निहोत्र की अग्नि उठाकर पानी में फेंक देते तपस्वियों के आश्रय उजल गए उनमें टूटे फूटे कमंडलों सुरुआ और कलसों के ही दर्शन होते थे जब ऋषि लोग दुर्गम स्थानों में जा जाकर छिपने लगे तब वे दोनों असुर हाथी सिंह और बाघ बनकर उनकी हत्या करने लगे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 उस समय ब्रह्मा जी के पास महादेव इंद्र अग्नि वायु सूर्य चंद्र आदि देवता वैखानस बालकिल् आदि सभी विद्यमान थे महर्षियों और देवताओं ने बड़ी नम्रता के साथ ब्रह्मा जी के सामने यह निवेदन किया कि सुंद और उपसुंद ने प्रजा को किस प्रकार चौपट किया है और कितने निष्ठुर कर्म किए हैं ब्रह्मा जी ने क्षण भर सोचकर विश्वकर्मा को बुलाया और कहा कि तुम एक ऐसी अनुपम सुंदरी स्त्री बनाओ जो सभी को लुभा ले विश्वकर्मा जी ने बहुत सोच विचार कर एक त्रिलोक सुंदरी अप्सरा का निर्माण किया संसार के श्रेष्ठ रत्नों का तिल तिल भर अंश लेकर उसका एक एक अंग बनाया गया था इसलिए ब्रह्मा जी ने उस सुंदरी का नाम तिलोत्तमा रखा तिलोत्तमा ने ब्रह्मा जी के सामने हाथ जोड़कर पूछा कि भगवान मुझे क्या आज्ञा है ब्रह्मा जी ने कहा तिलोत्तमे तुम सुंद और उपसुंद के पास जाओ और अपने मनोहर रूप से उन्हें लुभा लो तुम्हारी सुंदरता और कौशल से उनमें फूट पड़ जाए ऐसा उपाय करो तिलोत्तमा ने ब्रह्मा जी की आज्ञा स्वीकार करके प्रणाम किया और सब देवताओं की प्रदक्षिणा की उसके रूप की शोभा देख देवताओं और ऋषियों ने समझ लिया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 नाज नखरे के साथ कनेर के पुष्पों को चुनती हुई उनके सामने आ निकली वे दोनों शराब पीकर नशे में बेहोश हो रहे थे उनकी आंखें चढ़ी हुई थी तिलोत्तमा पर दृष्टि पड़ते ही वे काम मोहित हो गए और अपने स्थान से उठकर तिलोत्तमा के पास आ गए वे इतने कामांध हो गए थे कि उन्होंने बिना कुछ सोचे विचारे तिलोत्तमा के हाथ पकड़ लिए सुंद ने दायां हाथ पकड़ा और उपसुंद ने बायां हाथ वे दोनों शारीरिक बल धन नशे और उन्माद में एक दूसरे से कम न थे इसलिए कामातुर होकर आपस में ही तनातनी करने लगे सुंद ने कहा अरे यह तो मेरी पत्नी है तेरी भाफ लगती है उपसुंद ने कहा यह तो मेरी पत्नी है तुम्हारी पुत्र वधु के समान है दोनों ही अपनी अपनी बात पर अकड़ गए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 उनके साथ ही स्त्री पुरुष पाताल में भग गए देवता महर्षि और स्वयं ब्रह्मा जी ने तिलोत्तमा की प्रशंसा की और उसे यह वर दिया कि किसी भी मनुष्य की दृष्टि तुझ पर अधिक देर तक नहीं टिक सकेगी इंद्र को राज्य मिला संसार की व्यवस्था ठीक हो गई ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए नारद जी ने कहा पांडुनंदन सुंद और उपसुंद एक दूसरे से अत्यंत हिले मिले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 यही कारण है कि पांडव में द्रौपदी के कारण किसी प्रकार की फूट नहीं पड़ सकी